उन्हें अब परतंत्रता से जरूर संबंध है परतंत्रचार नहीं है क्योंकि आपने अपना ही दाह संस्कार कर लिया था। लेकिन बार बार ये होने लगा इसलिए नहीं कि वेद सत्य नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि वृ में और लक्ष्य टायलट में एक संबंध जोड़ने की कोशिश की जाती अगर सत्य को समझने भी सही है